धाते सु उपस्थित विद्वद्जन धर्मप्रेमी सज्जनो मातृ शक्ति ईश्वर की महती कृपास्य ह इस वैदिक योग प्रशिक्षण का संचालन कर रहे हैं जिज्ञासु को योगाभ्यासी को मुमुक्षु को ये जानना चाहिए कि ईश्वर का और मेरा परस्पर क्या संबंध है ये निश्चित सिद्धान्त है ये निश्चित आधार है ये निश्चित जाने योग्य है कि ईश्वर का और हास्पर क्या संबन्ध हैा नहीं है कि जानो मत जानो सम्बन्ध मे कुछ परिश्रम करो मत करो ज कल्याणो जगा ऐसा कवि नी ईश्वर अपनी नियमों में अटल है कभी भी ईश्वर के नियमों में परिवर्तन और भूल नहीं होती उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता और अनादी काल से जैसे के तैसे हैं और वैसे ही रहेंगे भी जीवात्माएं कुछ भी सोच सकते हैं कर सकते हैं वो स्वतंत्र हैं ईश्वर का नय कार्ता है यो मिता ह सबका मता ह सबकी मु ह सबका मही आज भी हो मुझे इ स्वीकार केगे मुझे लाभ उठांगे अन्य व्यक्ति लाभ न उा सक किन्तु वो दण्डके बागी हा ये अर्थ नही कि आप ईश्वर के इन सम्बन्धो जाने और वैसा व्यवहार न के आपको हानि न हो ऐसा नहीं हो सकेगा निश्चितरूपेण हानि हो मिलेगा। एक मिलेगाबन्ध को आप देखते जे और उस से क्या सम्बन्ध्यागे ये जानी और न होने से क्या हान होगी ये न जानी जो व्यक्ति संबन्धो जानीक क्या उपलब्धिर से क्या हानि होती है व्यक्ति सफल होता ईश्वर हमारा पिता माता आचार्य राजा है अब इससे अतिरिक्त भी ईश्वर का और हमारा संबंध है उसको भी जानना चाहिए ईश्वर का और हमारा संबंध एक और है ईश्वर उपास्य है हम उपासक हैं ईश्वर उपासना करने योग्य है हम उपासक बनने योग्य हैं श्वर हमारी भक्ति का विषय है भजनीय है भक्ति करनी योग्य है और भक्ति करना हमारा धर्म है ईश्वर उपास्य है उपासना करनी योग्य है हम उपासक हैं ये संबंध हम जानते हैं तो ईश्वर से हम लाभ उठा पाएंगे बौद्धिक वैज्ञानिकों ने बहुत उन्नति की है ये प्रसिद्ध बात और उभ भौतिक वैज्ञान लोग कोडो प्रभावि ये बात सिद्ध है पर भौतक लोग प्राय इस संबन्ध को नहीं जानते कि किश् हमारे लिए पूजनीय है उपासनीय है उपास पूजक है स्वीकार न है वह दुखी उन्नति रुक गई है उन्नति के स्थान पर पतन होना आरंभ हो गया है कारण ध्यान देना एक व्यक्ति ईश्वर को उपास्य मानता है एक व्यक्ति प्रकृति विकृति को उपास्य मानता है दोनों में से उपास्य मानता ही है एक ईश्वर की उपासना करता है एक प्रकृति विकृति की उपासना करता है वो क्यों करता है उस व्यक्ति के दिमाग में मन में एक उद्देश्य है कि इसकी उपासना करने से मेरा कल्याण हो जाएगा बौद्धिक वज्जे ने भी यह मानता है कि प्रकृति विकृति की उपासना करने से अर्थात उसके गुणों को अपने अंदर लाने से इसका ये अर्थ हुआ कल्याण हो जाएगा कुछ समझ में आई बात नहीं आई फिर अच्छी तरह समझो अच्छे से अच्छा भोजन खाने से सुंदर सुंदर रूप देखने से कोमल से कोमल वस्तुओं को छूने से अच्छे से अच्छे गाने सुनने से पाच इंद्रियों के खूब भोग भोगने से वो अपना कल्याण मानता है यह है उसकी उपासना ये सांसारिक वस्तुएं हैं उसके उपास और ईश्वर को उपास्य मानने की कोई आवश्यकता नहीं समझ रहे आप परिणाम क्या है परिणाम यह है कि प्रकृति विकृति को उपास्य मानने के पश्चात ईश्वर के छोड़ने के पश्चात व्यक्ति की कामना कदापि पूरी नहीं होती कामना बढ़ती तो जाएगी कम नहीं होगी व्यक्ति कितना ही वैज्ञानिक बने कितना ही धनवान कितना ही बुद्धिमान कितना ही राजा उनका महाराजा बनी जाए कितना ही बलवान बनी जाए कितनी जनता उसके साथ चले करोड़ों लोग पीछे घूमे उसके वो आकाश में भी चला जाए चंद्रमा में रहने लगी जाए पर वो प्रकृति की बनी चीजों की या प्रकृति की भी उपासना करके इस बात को पूरा करना चाहता है कि मैं तृप्त हो जाऊंगा ये तीन काल में नहीं होगा कभी हुआ ही न आगे होगा ही लाखों ऋषियों ने परीक्षण किए करोड़ के तो कोई अतिशृष्टि नहीं भूतकाल में करोड़ों वर्षों से आदिशृष्टि से लेकर आज तक और वो परीक्षण पक्षपात रही थे उसमें ऋषियों ने निकाला कि ये जो प्रकृति की उपासना है अर्थात प्रकृति वृति को व्यक्ति पूर्ण सुख काधन मन कल्ता प्रकृति वृति गुणो धारण चाता ये कवि किं सकति या ते है यदि व्यक्ति प्रकृति उपसना कता वृति की उपासना कता व्यक्ति को पूर्व विश्व की धनसम्पत्ति दे जलास के वो एक व्यक्ति तृप्ति न सके यह निर्णय ऋषियों ने दिए अब कितने व्यक्ति हैं भूगोल में लगभग पांच अरब से ऊपर हैं पांच अरब से ऊपर व्यक्ति हैं उनमें एक की तृष्णा तो प्रकृति विकृति कर नहीं सकती तो पांच अरब से ऊपर की करेगी आशा है क्या किसी को त्रुप्ति होगी क्या को ईश्वर मानने के कक्षे सबा पूरि तृप्ति कामना पूर्ण होगि और सारे कलेश समाप्त हे ये परिणम ने ईश्वर कथ उपा और उपसम्बन्ध जोडने ये परिणम न न कलता क्या साधारण बाल का सम यण बात है कि ये निर्णयेन उपसनीय जिके गुणो अन् लाना चाते वो पदा कोसा है जिका निर्वाचन काना पडता ईश्वर के अर्याशेषतायि है जी के अर क्या विशेषतायि है प्रकिकर कोनसी विशेष्टायि है जीव कोन् त्रुटिया दोष है प्रकिं कोनसी तुटिया दोष हैरमात्मासे दोषे रहित और गुणे गुणे उम ये सारा का सारा जानना पडता अब यहां तो वैज्ञानिकों के क्षेत्र में तो ईश्वर को जाने में की अपेक्षा भी नहीं समझी जाती उसको आवश्यकता जरूर नहीं समझी जाती अहमदाबाद में एक वैज्ञानिक हैं उनसे हम बातचीत करते कराते रहते ये प्रश्न वहां आया उसका भाव सुनाता हूं कि आप यह बतलाइए आपके विज्ञान के क्षेत्र में मुख्य रूप है ईश्वर को विज्ञान का विषय क्यों नहीं माना जाता उसके ऊपर गवेषणा क्यों नहीं होती जबकि धवलतारा इतनी दूर है इतना बड़ा है उसकी गवेषणा सब चलती है आपके भौतिक विज्ञान में और गुण का खर्च करते हैं आप परमात्मा कैसा है कहां रहता है उसे क्या लाभ हो सकता है ये आपका विषय नहीं है उन्होंने कहा कि हमारे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में ईश्वर नहीं आता उस दायरे में ईश्वर नी आ इत दिमागराबैर अभिमान भौत जो अधकचरे वो इतना है कि ईश्वर काने की कोई आवश्यकता और बहुत अधकचरे भौतक वैज्ञान बहन रते है ये चीजें अपने आप बनती रहती हैं बनाने वाले की आवश्यकता ही नहीं है आज केवल भौतिक वैज्ञानिकों की बात छोड़ दो सारा भारत एकाद व्यक्ति को छोड़ दो इसी गड्ढे में ग्रस्त है फंस गया है भौतिकवाजन वाले आप आत्मनिरीक्षण कर लो अपना आत्मनिरीक्षण करके देखो हमारी पढ़ाई किस लिए हमारी खेती बाड़ी किस लिए हमारी दुकानदारदारी किस लिए हम डॉक्टर क्यों बनते हैं हम इंजीनियर क्यों बनते हैं हम प्रोफेसर क्यों बनते हैं हम सारे विभागों के अफसर बड़ी बड़ी डिग्रियों को क्यों प्राप्त करते हैं सारे के सारे आप एक ही बात के लिए करते हैं कि हमको लौकिक सुख मिलेगा भौतिक सुख मिलेगा प्रकृति की उपासना करके तृप्त हो जाएंगे ये उद्देश्य भारत का बन गया और सारा भारत तप रहा है दुखों से पीड़ित है सारा भूगोल ही पीड़ित है वैसे तो और ये सुनने के लिए तैयार नहीं कि आप प्रकृति विकृति की उपासना में फंस गए हैं सुन लो समझो कुछ तो उपनिषद का ने ऐसे लोगों का चित्र खींचा क्या है अंधेर नियम माना आरम्भ कासे होगा अविद्यायाम् अन्तरे वर्तमाना स्वयम् धीरा स्वयम् धीरा पण्डित मन्यमाना दन्द्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढा अन्धेन इव नीयमाना यथा अन्ध ये इन मूर्ख लोगों का चित्र खेदा जो प्रकृति के पीछे पड़े हुए ये स्थिति है भूगोल की इसका मूल आधार समझे तो ब्रेख ने ये कहा कि ये जो लोग हैं अयोध्या या मंत्रिवर्तमाना अयोध्या में डुबकी लगा रहे हैं गोते लगा रहे हैं ये तो जो प्रकृति को इस मानते हैं और हम धीरे हैं हम पंडित हैं विद्वान हैं और विविध पीड़ाओं से पीड़ित होते हुए ये अंधे के पीछे जैसे अंधा चलता है ऐसे चलते हैं ये भौतिकवादी कैसे एक अंधा व्यक्ति था वो चल पड़ा और कहने लगे मैं अमुक स्थान पर जाऊंगा वहां पर बहुत ही उपलब्धि मुझे होगी इतनी किलोमीटर दूरी उसने कहा कि तुझे किसने बताया कि वहां इतनी उपलब्धि होगी कह फलानी अंधे ने बदलाया उनसे कहा कि उस से पूछा कि आप बताइए कि वो आपको किसी बताया उन्होंने कहा मुझे उस अंधे ने बदलाया उसने कहा कि आपको किसी ने बताया कि मुझे उस अंधे ने बतलाया अंधे का गुरु अंधा अमरीका सबसे अंधा रूस सबसे अंधा इसके अंधे के चेले भारतीय लोग अंधे ने माना ये था अंधा अंधे के पीछे ले चलने वाले चलने वाले जैसे अंधे होते ये तो ऐसा एक है कड़वी भाषा है कड़वी भाषा हम क्यों बोलते कड़वी भाषा दुखी होगी नहीं बोलते कुभा भाषा क्रोध न बोलते इस भाषा के बिनाथे निर् जते उरे विपक्षी व्यक्ति उघरेगा वेगा मम का चिन्तन भाी के पी तीर्चते उघरना पडता शास्त्र ये कुगा वो कुरगो <laughs> आ कबूत्र की य दिल्ली जै आतीरे का हुआ हुआ का बुध बुध आघात हो गया ईद के उदय में जब तक ऐसी बात नहीं की जाए ये उभरते ही नहीं सुनते ही नहीं स्वामीनाथ सरस्वती ने ऐसे ऐसे शुक्रों का प्रयोग क्यों किया वो ही ले दिया क्योंकि ये योगी थोड़े थे मैं बिल्कुल योगी थे ये उस, वो क्या जानते हैं कि इनको जगाया कैसे जाए अब मैं कहू भाईओ तुम ऐसा करो कोई है बात को कोई नहीं सुने भे अन्धविश्वासी बेरे स्वामी जी ठीकोले अस्ति समाधान किया किसी को आशंका कि आशंकाती उभर तो अच्छा रता भ्रमो जाता भ्रम क्या भाषा बोलते हैं। ए शब्दो कडु शब्दो क प्रयोग कते ये तो के तो योगिके भी विरुद्धमात्मा योग की स्थिति वो पमात्माता पे पशु मोली जमात्मायोग्यीरे योगि व्यवस्था पमात्मारपा योग्यता नगता मत ये ने अध्य ये भाषा तु जगानि कोलि जाति ये भाषा व्यक्ति अदा बोली जाती है आप बोलते शिक्षा देते आचरणस जा होंगे तो परिणाम ये है उसका, वो सारे के सारे प्रकि उपास है वे दुखी है। आप ध्यान दो जन माना जाना धन अधिक से बढ़ा लो आनन्द मिलेगा और बड़ी बड़ी अलिका बनाओ बडे बे भवन बनाोने पीछे दूसरा दूसरे के पीछे, पीछे, पीछे, पीछे, पीछे तीसरा पहली जो लखपति था वो दश लाख का मलिक बनगया अहं करोड का बन गया का बन आ चले जो व्यक्ति अधिक धनवन् व्यक्ति कम धनव दुखी जाता हम बम्बई में गए और बम्बई में कई घटना कल्याण जी भाई ने सुनाई आज इतने मकान से इतने इतने गिर के यौ मरा वो इतना धनी और इतना मानी था इतना भारी वो था और कारण बताओ कारण पूछो तो कोई ऐसी घटना सारा पति पत्नी की कहीं नहीं बनती थी उसका अपमान कर दिया था इतनी छोटी छोटी घटनाओं में वो अपने जीवन को खत्म कर देते और ये योगा व्यासी इन् कि बाते कहतेो ईश्वर के उपा गी देते गली दो पेटिया युतो ये दुखी नोगे ये महत्त्व कि विशेषता स्वामि दान जी का उदाहरणसिते चले व्यक्ति इ सारी चीज् सुधार की बात कते जाते हैं और दूसरे व्यक्ति बिकुल न सह सकते ध्यान देना संसार की वस्तुओं के उपासक व्यक्ति सहन नहीं रख पाते सहन नहीं है उनमें सहन नहीं कर सकते थोड़ी सी बात के ऊपर मरमटने के लिए तैयार हो जाते इनके दिमाग में इतनी सहन भी नहीं है एक भाई है वो धनुमान है एक भाई दरिद्र है कंगाल है और उसका गुजारा नहीं कर रहा दूसरा भाई जो है उसको कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं भौतिकवादी वो दुखी है इतना ही है नहीं उसके पास मतलब घर का भाग है उसको भी वो छुड़ाना चाहता है मेरा भाई इस घर वाले भाग को भी छोड़ के बाहर निकल जाए ये भौतिकवादी की अवस्था है संसार की चीजों की उपासना करने वाले व्यक्ति जितने आनंद करते हैं उनका परिग्रह थोड़े शब्दों में नहीं हो सकता ये भौतिकवादी व्यक्ति है ईश्वर की उपासना को छोड़ करके ये लौकिक चीजों के उपासना करने वाले हैं आज लाखों की जिंदगी जीवन भयंकर क्लेशमय बीत रहा है बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी विदुषी माताएं बहनें घोर नरक भोग गई हैं उनमें बी ए पीएचडी तैयारी की माता पिता ने पढ़ाया लिखाया और वो वो दुष्ट दिमाग व्यक्ति का जो भौतिकवादी मुझे धन दो इतना दहेज दो तो विवाह कवांगा और व्यापार आगे बा आ आ विवाह कवना कमाये मया जना दि फि दूसीरि लडकी स विवाह कवाया लाख दो लाख कमाये किवाया व्यापार इ ईश्वर मानति मे हा दिमाग बै कि संसार में सब कुछ है संसार के सुख में व्यक्ति की तृप्ति होती है ईश्वर को जानने मानने की उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं है ये दिमाग बना है ये सारे दुखों का कारण बना हुआ है ये जो हम चलते फिरते खाते पीते प्रकृति से प्यार करते हैं ध्यान देना ये वो प्रकृति की ही उपासना है विकृति की उपासना है वस्तुस्थिति क्या है जो व्यक्ति ईश्वर को उपासना मानता है अपने को उपासना मानता है वो दिन भर वैसे ही उपासना करता है जैसे लौकिक व्यक्ति लौकिक सीधों से प्यार करते हैं वो दिन भर परमात्मा से प्यार रखता है ये दोनों की स्थिति में अंतर है लौकिक चीजों से प्यार करता है प्रातःकाल से आरंभ करता है प्यार करना अच्छा सुंदर रूप चाहिए सुंदर खाना चाहिए यह चाहिए कोमल कोमल चीजें चाहिए गाने के लिए और चीजें चाहिए दिन भर वो रेडी से चोटी तिका लगाता है अपनी तृप्ति के लिए दिन भर और धूप करता है यह प्रकृति विकृति का उपासक है और ईश्वर का उपासक व्यक्ति की स्थिति वो खाएगा भी सारे करता जाएगा, सारी चीजे करेगा, सारे अच्छे काम करेगा, अध्यापन और उपदेश भी करेगा, कामी परन्तु दिनभर वो पमात्मा उपसनामत्मा का प्यतत सा लौकिक चिन्त व्यवहारा ये ईश्वर उपस कायि गुण है दोन स्थिति ईश्वर का उपस विद्वान् धार्मिक आनन्द परिपूर्ण ये वृति का उपसहान अज्ञान अज्यान अध्ये परिपूर्ण कलेशिपूर्ण स्वयम दुखी औ दुन्या दुखी कर्ता ये स्थिति है संसार उपसो दिखता बा कम सम आय लि कम् सम आये के ऋषियो को न पढ़ते कम् समये वेदो न पढते कं समझमा योगि उपा ये बात हि इी आसल धर्म बैे न सम ध्यानो जीवात्माो क्षेत्रो उपसनाम जुटार्ता या तु लौकिक चीजो उपसना कर्ता या पमात्माूट न सकति बीज में खड़ा नहीं रह सकता जीवात्मा इसलिए ऋषि ने महर्षि राम सरस्वती ने एक बात लिखी कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी जान कर्म उपासना से रहित नहीं होता क्या समझ में आया कोई भी व्यक्ति जान से रहित नहीं होता जान उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है कोई भी व्यक्ति कर्म से रहित नहीं होता और कर्म उत्पीड़ीत भी हो सकता है और भी हो कोई भी व्यक्ति उपासना से रहित न नहीं हो बी सक अच्छी अभाजन करो ईश्वरी उपसना तत् एक, और की एक और संसारी चीज् एक उपसना बीगी दोनो में जो व्यक्ति बुद्धिमान है जिने समझा किश् मे उपस्यक ह और इसके माने जाने मे कलेश हि सकते वरीकना कता ईश्वर उपस्य मानता स्यम् उपसमा ईश्वर और जीवका उप्य उपन्धो व्यक्ति जानता वसल है, है। न जानता विफलभ्य सम्बन्ध है, है। शेष्ठि गतिविविधि आगे सुनाय ध्यान रखिए, ऐसी बाते है ऐ ज्ञान है परिणाम जो योग्युल न निकलेंगे, जैसे बोले जा योग्य तु पर अपि इरम्